महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एक यादवों की युद्ध के लिए तैयारी और अर्जुन के प्रति बलराम जी के क्रोध पूर्ण उद्गार व सम्पावाच तत तस्मिन् तस्तो धनंजय गताम्रैवत के कन्याधि जल मे जय वासुदेवाभ्युता कथित्वेत कृत्यता कृष्णा वैश्व पायन जी कहते हैं तदनंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर के आज्ञा मिल जाने के पश्चात धन, धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैव पर्वत पर गई हुई है तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली कृष्ण ने उन्हें आगे क्या कर, करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी श्रीकृष्ण की सम्मति पाकर भरतश्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए रथेन कांचनांग कल्पितेन यथाविधि सभ्य सुग्रीवय युक्त किंकणीजा सर्वसोपन्न जीमूतरवीना जलिताग्नि प्रकाशन द्विश्ता हर्षघाती सन्न कौचि खटगे बो धांगुली से न प्रियो भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके सुवर्णमय रथ को विधिपूर्वक सजा कर तैयार किया था उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झारने झालरें लगा दी थी और सैव्य सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोड़ दिए थे उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान आवाज़ होती थी वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए सुभद्राथशेन्द्रम अभ्यर्चरवत दैवताली चर्वाणी ब्राह्मणास्वस्ति वाच्य चदक्षिण गि प्रयोग द्वार््कामिदृत कौंसेय प्रसय्यापय्रथम सुभद्रा चारु सर्वांगी काम बाण उधर सुभद्रा गिरिराज गिरीराज्रवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारिका की ओर लौट रही थी अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया तथा स पुरष व्याघ्रतामादाय सुचे रथे न कानांगे न प्रियो स्वरम प्रती इसके बाद पुरुष सिंह धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस स्वर्ण में रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए ह्रियमाणाम तुता दृष्टवा सुभद्रा सैनिका विक्रो विक्रोसो द्रवन सर्वे द्वारिका अभितापुरी सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारिकापुरी की ओर दौड़ गए ते समासाध्य सहिता सुधर्मा अभितासभा सभापाल सभा से तत्सर्व आचु पार्थ विक्रम उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। तेषा शुवा सभापालो भैरि निकमा जगदे महा घोषा जाम्बूनद परिष्कृता उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से सुवर्ण खचित नगाड़ा बजाया जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी शुभ्धा तेनाथ शब्दे न भोज अन्नपान सी तू समत उसकी आवाज सुनकर भोज विष्णि और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए तत्जाबू नांगाणी स्पर्धाणवंति मणिविद्रोह चिद्राणी ज्वलिताग्नि प्रभाड़ित पुरुष व्याघ्राम वृष्णि ससो उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए थे जिनमें जड़ा गया था उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछाने पड़े थे वे सभी आसन बड़ी और मुगो से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे भोज विष्णि और अंधक वंश के पुरुष सिंह वीर उन्हें सिंह पर आकर बैठे यज्ञ पर प्रज्वलित अग्निदेव आ चक्ष ज्येष्ठ हो सभा सभापाल सहानु देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित से सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई तत्व विष्णुवीरास्ते मंद संदोचना अमृत्य बाणा पार्थ स्य समुद्भे तो यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले विष्णुवंशीवीर अर्जुन के प्रति अमरस से भर गए और गर्व से उछल पड़े ृथान धनुषि च कवचानि च वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो फोरन प्राथ ले आओ धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ सूता केचि रथान योजे तेती च स्वयच दुर्गा अयुंजन हेम भूषितान कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगे अरे जल्दी रथ जोतो कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे रथे यमाने यमान सु कवचे सुध्वजे सुच अभिक्रंदे रथ कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नरवीरों के कोलाहल से वहाँ बड़ी भारी व्याप्त हो गई। इरम तदनंतर कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन जादुओं से इस प्रकार बोले कि मेदम कुरुथा प्रज्ञा तुष्णि भूते जनार्दे अश्चाव अभिज्ञा संक्रुद्धा मोघ गर्जिता मूर्खों श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं तुम यह क्या कर रहे हो इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है ये सवदभिप्रायाख्या महामती जगत रुचिर कर्तं पहले परम बुद्धिमान श्रीकृष्ण अपना अभिप्राय बतावे तदनंतर जो कर्तव्य इणे उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो तत से तत्व श्रुवा ग्राह्य रूपम भलायुत्तम तो भूतात्थत सर्वे साधु साधवेशचाब्रुवन बलराम जी की यह मान्य योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे समम वचो नि संय बलदेव से धीमत पुनरव सभा मध्ये सर्वेते समुपाविशन् परम बुद्धिमान बलराम जी के उस वचन को सुनने के साथ ही वे सभी भीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए तथो ब्रवीन्द वासम वचो राम परम तप किो प्रेक्ष माड़ो जनार्दन तदनंतर परम तप बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले जनार्दन यह सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो सत्कृत स्वंकृत पार्थ सर्व रिच्युत न चौहृति पूजा दुर्बुद्धि कुल पानसन तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया परन्तु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगार उस सत्कार के योग्य कदापि न था कोहि मरहति पुरुषः तद्रुक्त अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे इछन्न संबंधम कृतम पूर्व चलयन को नाम भवे साहसेन न संबंध के इच्छा रहते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करे सोवमन्य तथास्माक अनादित्य च केशवम रतय्य हृतवानद्य सुभद्रा मृत्यु उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है कदम ही सिरसोबध्य कृतम तेना पदम मम मर्षय श्यामी गोविंद पाद स्पर्शोरग गोविंद जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता उसी प्रकार मैं उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूँगा अद्यस्कौरवा में कह कर सी वसुन्धरा नही मे मर्षणीय अर्जुन से व्यतिक्रम अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा तम तथा मेघ और दुंधवी की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज विष्णु और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्ही का अनुसरण किया ये श्री महाभारते सुभद्रा हरण पर्वि बलदेव क्रोधे एकोन विंशत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में बलदेव क्रोध विषयक दो अध्याय पूरा हुआ